ओम गुरुर ब्रह्मा ओ गुर्ब्रह्म गुरष्णु गुरदेव महेश्वर गुरु साक्षात्म ब्रह्म तस्में श्री गुरव श्रीगुरव नम अभी तक हम लोगों ने आत्मबोध के सोलवें श्लोक विचार किया सोलहवें श्लोक में बताया वपुतुषादि भी कोशेत युक्त्याघातः जैसा धान में जो तुषा है उस तुषा से युक्त होता है वैसा ही सुषस्ता या पंचकोषों से युक्त आत्मा है वहाँ अवघात कूटने से छिलका अलग किया जाता है यहां विचार के द्वारा अलग किया जाता है यहां तक विचार हुआ था आगे सत्रहवें श्लोक में बता रहे आत्मा तो व्यापक होता हुआ भी आत्मा सर्वत्र नहीं भाजता जैसा गाय के शरीर में सर्वत्र दूध व्याप्त होने पर भी केवल स्तन में उपलब्ध होता है में उसी कोई बताने जा रहे सदा प्यात्मा न सर्वत्र भाषती बुद्धो वेवाव भाषेता स्वच्छेश प्रतिबिंब सदा सर्वगत सर्वव्यापक होता हुआ भी कौन आत्मा आत्मा के विषय में पहले बता दिया था यहाँ मुख्य आत्मा लेना गौणात्मा भी नहीं मित्या आत्मा भी नहीं ये भी बताया था गौणात्मा है पुत्र है सेवक आदि मित्यात्मा है शरीरादि, मुख्य आत्मा है सबका दृष्टा प्रकाशक उसी को ले रहे हैं वो जो आत्मा सर्वव्यापक होता हुआ भी न सर्वत्र अवभासते सर्वत्र वो भासता नहीं अतः सर्वत्र अनुभव में नहीं आता है किंतु कहाँ तय बुद्धो एवं अवभाषेता किंतु बुद्धि में ही आत्मा का अवभाष होता है सभी बुद्धि में नहीं एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहे स्वच्छेशु प्रतिबिंबवत जैसा स्वच्छ दर्पण में निर्मल दर्पण में जिसमें धूल नहीं है विक्षेप नहीं आदि उसमें प्रतिबिंब बढ़ता है वैसा ही बुद्धि में आत्मा अवभाषित होता है इसलिए उपनिषद में बता दिया है मैत्र आदि में दो प्रकार का मन द्विविधम प्रोक्तम मन शुद्धम अशुद्धम जो शुद्ध मन है अतशु बुद्धि है उसमें ही भान होता है दूसरे में नहीं इसीलिए बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है कटुपनिषत में और बृह दारण्य में भी बता दिया मनसाएव इद्तव्यम नेह ना नास्तिक अर्थात मनुष्य ही शुद्ध मन के द्वारा ही मन और बुद्धि एक ही लेना उसे जाना जाता है कट में भी कहा बृहदारण्यक चौथे अध्याय में बता दिया तो इसलिए हाँ दृष्टांत के द्वारा समझा दिया अर्थात स्वच्छ द्रव्य में ही मुख का प्रतिबिंब देखता यद्यपि प्रतिबिंब सर्वत्र पड़ रहे जहां भी रहे दीवार के सामने हो जल में हो सभी जगह। किंतु स्वच्छ द्रव्य दर्पण में ही मुख का प्रतिबिंब देखता है दीवार, जल है आदि में नहीं क्योंकि मलिन द्रव्य में प्रतिबिंब ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है ये हुआ एग्जाम्पल दृष्टांत वैसा ही आत्मा पंचभूतों तथा उनके समस्त कार्य पिंड अत शरीर ब्रह्मांड में सदा व्यापक है फिर भी सर्वत्र आत्मा का दर्शन क्यों नहीं होता है सर्वत्र है तो उपलब्ध तो होना चाहिए जिज्ञासा होने पर दर्शन नहीं होता है क्योंकि किंतु अपत महाभूतों के बनी हुई जो बुद्धि है वो सात्विक प्रधान है उस बुद्धि में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है सत्वा संजा ये ज्ञान गीता में बता दें प्रतिबिंब का मतलब प्रतिबिंब जैसा भान होता है अतः बुद्धि में मैं हूँ ऐसा सामान्य रूप से बोध होता है निष्काम कर्म एवं ब्रह्म की जो उपासना विशुद्ध अंतकरण में ही शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्मा हूं ऐसा भाषित होता है यद्यपि आत्मा बुद्धिवृत्ति का भी साक्षी बुद्धि का विषय नहीं है विषय नहीं बन सकता तथापि बिल्कुल बुद्धि का अविषय भी नहीं है इसलिए बोल रहे तथापि ब्रह्माकार जो वृत्ति बनती है उस ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्म विषयक आवरण के नष्ट करती है वो बुद्धि उसी का नाम है अकंडाकार वृत्ति उस अज्ञान को नष्ट करने के कारण वो स्वयं प्रकाश आत्मा देखने लगता है इसलिए शुद्ध बुद्धि द्वारा आत्मतत्व की उपलब्धि बताई गई स्वतः नहीं आवरण नष्ट करने का जैसा कोई व्यक्ति कुआ खोदता है कुआ क्यों खोदता है पहले वहां पता किया यहां जल मिलेगा ज्योतिषों के द्वारा तो किसी के द्वारा पता किया यहां जल है उस जल में जो आवरण पड़ा है मिट्टी पत्थर आदि हटाने के लिए कुआ खोदता है और जैसा जैसा आवरण खोदते जाए आवरण हटाते जाएंगे हटाते जाएंगे यहां जल का दर्शन हो जाता है तभी बोलते जल मिल गया व्यवहार होता है जल तो था पहले आवरण हटा वैसा ही शुद्ध बुद्धि अखंडाकार वृत्ति रूप धारण करके ब्रह्म में पड़ा हुआ जो आवरण है अज्ञान को नष्ट करती है क्योंकि वृत्ति का काम है अज्ञान को नष्ट करना तभी वो ब्रह्मा अनुभव होने लगता है तो अनुभव होने से हम कहते हैं बुद्धि के द्वारा उस ब्रह्म का भान हो रहे बुद्धि में भान हुआ ऐसा व्यवहार होता है वास्तव में बुद्धि का विषय भी नहीं है इसलिए शुद्ध बुद्धि होनी चाहिए शुद्ध बुद्धि के द्वारा ही उस ब्रह्म का आप अनुभव कर सकते हैं अतः बुद्धि को शुद्ध करने के लिए निर्मल करने के लिए गीता में जो बता दिया है तेरहवें अध्याय में अमानित्व अधम्बित्व आदि ये बीस साधन हो ज्ञान के साधन ए त्ञान अमितम करके बताए ये अपनाना और अनात्म पदार्थ बाह्य विषय उनसे मन हटाना चाहिए धीरे धीरे क्योंकि मन का स्वभाव है ये जो अनात्म पदार्थ है इनके ओर जाना जैसा जल का स्वभाव है नीचे की ओर जाना निरंतर नीचे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है पर वितरण स्वयं वो बताते इसलिए उसको रुकाकर रुकाने के लिए दो साधन बता दिया योग सूत्र में अभ्यास वैराग्यम तन गीता में भी भगवान ने बता दिया क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था चंचलम ही मना कृष्ण हे भगवान ये मन बहुत चंचल है उसको निग्रह करना जिस प्रकार वायु का निग्रह के समान भगवान ने स्वीकार किया असंशयम महाभाव हे महाभाव मन चंचल है उसमें कोई संदेह नहीं किंतु अभ्यास तो कौन थे या अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आपको नियंत्रण कर सकते हैं जैसा जल का प्रवाह वेग रूप से नीचे की ओर जा रहे उसको खेती में ले जाना है तो सबसे पहले मजबूत बांध बना दीजिए अन्यथा जल उस छेद करके निकल जाएगा वैसे ही यहाँ वैराग्य रूप मजबूत बांध बांध लीजिए और अभ्यास रूप नहर के द्वारा खेती में ले जाने से वो खेती हरी भरी होगी वैसे ही मन रूप नदी योग सूत्र में बताया उसका दो प्रवाह है एक संसार के ओर एक कैवल्य के ओर संसार के ओर अनायासे न चलता है मोक्ष के तरफ जाने के लिए आपको गुरु के शरण में जाकर गुरु ने बताया हुआ जो मार्गदर्शन के अनुसार विषयों के प्रति जो वैराग्य उत्पन्न करके निरंतर अभ्यास करें तभी आपका मन शुद्ध होगा वो परमात्मा रूप खेती के साथ संबंध होगा तदा का वो ही आप है इसके लिए यहां विचार बता रहे आत्मबोध का विचार बता ये हर समय विचार करना चाहिए अच्छा विचार करना चाहिए स्वभाव है ठीक है मन जाता है किंतु तो आपका मन है ना आप नहीं है मन उस तो मन को विचार के द्वारा रुकवाओ आपके अंदर सामर्थ्य दिया है क्यों नहीं विचार करते मोह ममता से दूर रहना चाहिए विचार करना चाहिए जीवन क्यों मिला है ये जीवन मिला है कुछ प्राप्त करने के लिए अनित्यानि शरीरानी विभवो नहीं व इसलिए यहाँ विचार करते करते उस आत्मतत्व में स्थित होने के लिए हमारे जो आचार्य जी प्रयत्न कर रहे हम लोग भी उसमें स्थित इसलिए ये आवश्यकता है विचार ओम शांति शांति शांति शांति